ये कौन सा वचन सार्थक है द्वारा ज्ञान कार्य करने में समर्थ होता है ये है वचन सार्थक समर्थम सार्थकम अभी किया ये जो था छत्तीसवा यहाँ ब्रजनम कर्ज क्या किया था ब्रजनारायणम मतलब पाप रूप समुद्र अर्थात पाप आ, पाप से कर जाएगा आप तो देखेंगे औटरणी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 कुरुते अर्जुना यथा एधांसी समिद अग्नि भस्म सात कुर्जुना ज्ञानाग्नि सरुकर्माणी भस्म सात कुरुसे तथा लगाइए यहाँ पदच्छेद क्या होगा यथा एधांसी यथा एधांसी अन्य देखेंगे अर्जुन यथा यद्या अग्नि अर्जुन यहाँ एंसी भस्म सात कु यथा समिधा अग्नि ए धांसी भस्म सात कुरुते समिधा अग्नि समिध्या का अर्थ है कि सम्यक प्रज्वलिता अच्छी प्रकार प्रज्वलित अग्नि यथा प्रज्वलित अग्नि अच्छी प्रकार से प्रज्वलित अग्नि एधांश भस्म सात कुर्ते काष्ट को भस्म कर देती है एधसे शांत नपुंस प्रास्पिक है रूप कैसे चलेंगे एधा, एधा, हाँ। लग जाएगा अर्जुन हे अर्जुन यथा समिधा अग्नि जैसे सम्यक प्रज्वलित अग्नि एधांशी भस्म सात कुर्ते अग्नि को भस्म कर देता है अरे जैसे समय प्रज्वलित अग्नि काष्ट को भस्म कर देता है किसको भस्म कर, कर देता है सम्न, हाँ, कौन भस्म कर देता है सम्यक प्रज्वलित अग्नि कष्ट को भस्म कर देता है कष्ट भस्म बन जाती है तथा ज्ञान अग्नि ही सर्व सर्वकर्माणी भस्म साथ करते उसी प्रकार ज्ञान अग्नि सभी कर्मों को भस्म करती है ज्ञान आग्नि क्या करती है सभी कर्मों को भस्म कर देती है जो पूर्ण पाप रूप कर्म जन्म जन्मांतर से जीव करता आया है उस भस्म कर देती है कर्मों को भस्म करने का मतलब है उनको निर्वी करना आएगा भाष्य में निर्वी करने का मतलब है कि उत्पादक शक्ति से रहित करना ज्ञान से क्या होता है कर्मों की उत्पादक शक्ति नष्ट हो जाती है तो वे फल को उत्पन्न नहीं कर सकती है तो ये ज्ञान की महिमा है देखेंगे यथा एधांशी एधी काष्ठानी समिद्धा का अर्थ है सम्यक सम्यक प्रज्वलित समिद्धा का क्या अर्थ है समय विद्या का अर्थ दीप्ता क्या थे हाँ दीप्त का तो वही प्रज्वलिता अग्नि ही भस्म सात करते भस्म कर देती है अर्जुन ज्ञान अग्नि समाज बताते हैं ज्ञान अग्नि ज्ञान अग्नि ही कर्मचारे समास हो गया सर्व कर्म आस्म सात कुर्ते के सभी कर्मों को भस्म कर देती है तथा अच्छा भस्म कर भगवान तो जिस क्रम से पद लिखे है उसी क्रम से व्याख्यान करते हैं श्लोक है? का रामानुज की वो अन्व क्रम से व्याख्यान करते हैं तो थोड़ा सुविधा हो जाती है और इनका भी अच्छी शैली है जिस क्रम से लिखा है ना उसी क्रम से व्याख्यान करते हैं फिर अन्वय खोजना पड़ता है रामानुज के क्रम से लिखकर कर व्याख्या करेंगे दोनों की शैली अच्छी है दोनों महापुरुष हैं अब देखिए यहाँ देखेंगे की क्या हो गया सभी कर्मों को भस्म कर देती है अर्थात निर्वीज कर देती है हाँ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 और अज्ञान के रहते ही कर्म में फल देने में समर्थ होते हैं और अज्ञान ना होने पर कर्म में फल देने में समर्थ नहीं होते हैं ये तो कर्म नाम बीजम अज्ञान में ऐसा भाष्यर्थ प्रकाश में है और आनंद में है अज्ञान जन्य कर्तृत्व भ्रम अज्ञान जन्यम कर्तृत्व भ्रम मतलब अज्ञान से हाँ ठीक है अज्ञान अज्ञान जन्यम कर्तृत्व भ्रम एवं कर्म बीज भूतम ऐसा आनंद में है अज्ञान से जन्य कर्तित्व का भ्रम भ्रम का कारण क्या है अज्ञान अज्ञान के कारण कर्तित्व का भ्रम होता है क्या कि मैं करता हूँ मैं <displays> तो ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो जाएगा और अज्ञान के नष्ट होने पर अज्ञान से जन्य कर्तव्य का भ्रम भी नष्ट हो जाएगा तो जब तक कर्तृत्व का भ्रम बना रहता है कि मैं करता हूँ तब तक कर्म फल देते हैं और कर्तृत्व का भ्रम नष्ट हो जाने पर कर्म फल नहीं देते हैं इसका आनंद ने कहा है उन्होंने किसको माना है बीज अज्ञान से जन्तृत्व भ्रम तो क्या माना है बीज कर्म का बीज माना है है ये बीज है वैसे फलोत्पादक शक्ति से रहित करना शुगम अर्थ है अच्छा तो ऐसा तो ज्ञान से ज्ञ ज्या, अज्ञान ज्ञान से अज्ञान नष्ट होगा है और अज्ञान के कार्य सभी कर्म भी नष्ट हो जाएंगे ठीक है आप उन पापरूप सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं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 भस्प्रसाद कुर्ते कर यहाँ क्या किया निर्विजी निर्भी करो निर्वीजी करोटिया क्या वास्तव में निर्वीजी हाँ करो और जो ऊपर की पंक्ति में है ना यथा धान से अग्नि समुद्ध भस्प्रसात तो कुर्ते यहाँ भस्म सात कार्य निर्वीजी करोटी नहीं किया और ज्ञान अग्नि सर्व करमार भस्म सात कुर्ते यहाँ निर्विजी करोट ऐसे किया तो ये जो प्रदीप अग्नि है ये कास्ट को निर्वीश तो नहीं करती है बिल्कुल खतरजला भस्म कर लेती है ना बिल्कुल भस्म करती निर्वीश तो नहीं करती और ये निर्वी कर लेती है निर्वी समझते है न जैसे कि अन्य गेहूं वगैरह रखे हु और इनमें कुछ ऐसा विकार आ जाए कि ये फल फिर न तो वो निर्मी करना होगा ऐसा तो वो भस्मित तो नहीं हुए ना वैसे अभी तो अब आप तो इसमें समती के देखेंगे ही कर करते क्योंकि साक्षात ज्ञान आग्नि ही ज्ञान आग्नि ही ज्ञान आग्नि जैसा बोलना हूँ लगाना की ज्ञान आग्नि साक्षात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 इसका ध्यान करेंगे कि जिस प्रकार सम्यक प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म करती है ईंधन को ईंधन कर से क्या है कष्ट काष्ट ईंधन का क्या अर्थ है हाँ जिस प्रकार सम्यक प्रज्वलित अग्नि काष्ट को भस्म करती है एक स्कर्थ हुआ ईंधन वी ही ईंधन वत्त ही कर सकते क्यूँकी ही ईंधन वस्म करो क्यूँकी जिस प्रकार सम्यक प्रज्वलित अग्नि काष्ट को भस्म कर सकती है वत था ना तो उस प्रकार फिर जोड़ेंगे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 और बीजी में कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाए कि फल ना दे सके तो जल कर भस्म तो नहीं हुए तो वही कर्मों की स्थिति है वही स्थिति क्या है व्यास वास में योग दर्शन के आया है कि अंताकरण में जो है संस्कार रूप से कर्म रहते हैं और ज्ञान रूप अग्नि से क्या है वो निर्वीज हो जाते हैं तो फल नहीं दे पातेण हाँ नहीं तनुकरण तो पहले जब साधन काल में तो उनको क्या होते है वो हल्के होते हैं और ज्ञान रूप अग्नि से उनको निर्वीज होना चाहे हल्के पहले होते हैं हल्के होने पर ही ज्ञान रूप अग्नि उनको निर्वीर कर पाती है नहीं तो कर नहीं पाएगी तो वो, वो अंताकरण में वो रहते हैं वो निर्वीर है। ऐसा व्यासास्त्र ने कहा गर्स क्या है समृद्ध अग्नि जिस प्रकार क्या है समृद्ध अग्नि ईंधन को भस्म में कर दे सकती है ईंधन को भस्म कर सकती है उस प्रकार ज्ञान अग्नि साक्षा ज्ञान अग्नि साक्षात ही ज्ञान अग्नि साक्षात ही कर्म कर्मो, कर्माण कर्मों को भस्मी कर तुम न सगनो भस्मे नहीं कर सकती है उस प्रकार नहीं करेगी तस्मात तो करते इस कारण है अभिप्राय है ना उस न... कारण या अभिप्राय है अभिप्राय क्या है देखना सम्यक दर्शन सभी कर्मों के निर्विजित में कारण है ये सम्यक ज्ञान सभी कर्मों के बीज रहित करने में कारण है या सभी कर्मो के बीज रहित करने में कारण क्या है सम्यक दर्शन हाँ ये मतलब सभी कर्म सम्य दर्शन से क्या होता है कि सभी कर्म निर्वीर हो जाते हैं भस्म होने का मतलब क्या है निर्वीक हो गए भस्म बन गया ऐसा ऐसा इस तरह का नहीं है ना निर्वीर हो जाते हैं है। लग जाएगा तो ये प्रथम पंक्ति हो गई अब ये ध्यान देंगे आपकी ज्ञान अग्नि से सभी कर्म क्या है निर्वीज हो जाते हैं दग्ध हो जाते हैं तो ये ध्यान देना की ये भोगायतम शरीरम है की कर्म फल भोगने के लिए यही क्या प्राप्त होता है शरीर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 कारण के ना होने पर कार्य नहीं, नहीं रहना चाहिए तो शरीर का कारण क्या है तो फिर कर्म का ना होने पर क्या है कि शरीर का नाश उसी क्षण हो जाना चाहिए तो ऐसा होता है क्या नहीं होता बहुत सारे जीवन मुक्त महापुरुष देखे जाते हैं कि उनका ज्ञान ऐसी अज्ञान नष्ट हो गया है फिर भी उनका शरीर बना हुआ है बताई सुनिए तो यहाँ पर भाष्यकार बताते हैं की जिन मतलब की जिन की जिन कर्मों के शरीर प्राप्त हुआ है उन कर्मों को क्या कहते हैं प्रारब्ध कर्म तो वो कर्म नहीं होते ज्ञान रूप अग्नि से कौन से कर्म कर्म नष्ट नहीं होते हैं जिन कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर प्राप्त हुआ है वो कर्म ज्ञानूप अग्नि से नष्ट नहीं होते हैं और श्रीमार संचित कर्म नष्ट होते हैं ऐसा भाषा बताएंगे देखो उसको अब देखना जैसे आपके तर्कस में बहुत बाण हो तो जिस बाण को छोड़ दिया गया वो तो अपना काम करेगा ही बाल वालों को आप रोक सकते हैं उनको नहीं छोड़ेंगे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 इन कर्मणा शरीरम आरभम जिस कर्म से शरीर आरंभ हुआ है या जिस कर्म से शरीर उत्पन्न हुआ है जिस कर्म से शरीर उत्पन्न हुआ है तो शरीर तो कर्म के कारण ही उत्पन्न हुआ है ना तो जिन कर्मों के जिस कर्म के कारण शरीर उत्पन्न हुआ है तो उस कर्म ने फल देना आरंभ कर दिया है कि नहीं आरंभ कर दिया है कर दिया है ना आयु शरीर भी उसका कार्य है तो योग सूत्र में क्या बताया जात आयुर्भगा होगा जन्म आयु और भोग ये सब उसी कर्मों के अनुसार चल रहा है जन्म उसी के अनुसार हुआ है मनुष्य होनी पशु ऐसा जन्म उसी कर्मों के कारण हुआ है आयुष निर्धारण भी उसी कर्म के कारण है कि कोई सौ वर्ष जिएगा या पचास वर्ष जिएगा और भोग जो सुख दुख मिलते हैं उसी के कारण है तो तत्प्रवृत्त फल तत्कर्म उस कर्म में उस कर्म में फल क्या है हाँ देने में प्रवृत्त होने के कारण फल देने में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 पर तो यही समझना चाहिए इतना ही नहीं ज्ञानी भी तो बहुत ज्यादा बीमारी होती है तो बोलते हैं अस्पताल ले चलो डॉक्टर को दिखाओ सब होता है बहुत यथात सब विचलित करी देती है लेकिन वो ऐसा मानते हैं कि शरीर में हो रहा है हमें नहीं हो रहा है इस भाव से रहते हैं लेकिन उनको भी कष्ट का अनुभव तो होता ही कोई कुछ भी कहे क्योंकि आत्मा जो है चेतन है आत्मा क्या है स्वयं प्रकाश है दूसरे को प्रकाशित करते हुए अपने को प्रकाशित करती है सुध का प्रकाश करेगी कि नहीं करेगी सब होता है लेकिन लोग बहनेबाजी करते हैं ज्ञानी दृष्टि में कुछ नहीं तुम्हारी दृष्टि में है तो गोली कौन खाता है उसे पूछो गोली तुम ही खाते हो है तो फिर ये सब तो भूल भी बोलना नहीं चाहिए इतना ज्यादा जितना लोग भूल बोल जाता है ये है की वो जानते हैं की आत्मस्वरूप में कुछ नहीं है समुपाधि के कारण है उपाधि के कारण है सुध स्वरूप में कुछ कुछ नहीं है इतना विवेक बुद्धि है ये ठीक है हाँ कोई योगी है समाधि का अभ्यास है तो समाधि लेकर कुछ समय के लिए दुख को सकता है लेकिन जब दिखा निकाला है, है। यानी की शिक्षित तो अलग है ये वो मुक्ति ही है लेकिन वो पता ही नहीं चले ऐसा नहीं हाँ बहुत ज्यादा तन्मयता हो जाए ईश्वर प्रेम हो किसी किसी को आभास ना रहे कुछ समय के लिए वो तो हो सकता है सर्वथा में हो रो, ऐसा नहीं करी की दृष्टि में रोटी और थाली का अंतर थोड़ा सा ही है न <laughs> ये है कि उसके अनुसार ब्रह्म से अलग कुछ नहीं सब ब्रह्म ही है जो कहा तो ये सब कहा करते हैं थाली में गोगर क्यों दे दिया है ये है, है ज्ञानी है, है। कुछ समझता नहीं ऐसी ये देखेंगे दे आपके यहाँ पर पाठ कहा गया हो गया कहाँ गया पाठ करना हमको बोलना लग गया अच्छी अकागर थे इसलिए तो प्रारम्भ तो भोग करके ही जाएगा अटाकर्त इस कारण से किस कारण से प्रारब्ध भोग के द्वारा ही क्षीण होने से या उपभोग के द्वारा ही प्रारब्ध कर्म क्षीण होने से ये अटाकर्त हुआ कि यान अप्रवृत्त फलानी की जिन कर्मों ने फल देना आरंभ में नहीं किया नहीं. है या जो कर्म फल देने में प्रवृत्त नहीं हुए है जो कर्म फल देने में प्रवृत्त नहीं।, नहीं हुए है या लग गया की जो कर्म फल देने में प्रवृत्त नहीं हुए है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 ऐसे लगाएंगे जिन कर्मों ने क्या है जो कर्म फल देने में विवृत्त नहीं हुए ज्ञान उत्पत्ति कर्म ऐसा प्राप्त फलानी ज्ञान उत्पत्ति ऐसी पूर्व में किए गए जो कर्म जो फल देने में विवृत नहीं हुए हैं ऐसे कर्मे जो फल देने में विवृत्त नहीं हुए हैं लग गया क्या ज्ञान सान और ज्ञान के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 प्रारंभ में आता फिर शरीर का निर्माण होगा उस शरीर से भोगेगा फिर जो संचित कर्म है उसे फिर प्रारंभ तैयार होगा है ना तो वही ये, वही जो मतलब यहाँ पर है कि अतीत अनेक जन्म कहानी तहानी पूर्व के, के अनेक जन्मों में किए गए पूर्व के अनेक जन्मों में किए गए तो बहुत सारे कर्म संस्कार चले आ रहे हैं अब पूर्व के अनेक जन्मों में किए गए तानी कर्माणी उन सभी कर्मों को घर में करती है कौन पंक्ति लगाए अच्छा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 या उन सभी कर्मों को निश्चित रूप से ये हुए ना उन सभी कर्मों को निश्चित रूप से भत्म कर देती है तो वो क्या है कि जिसने फल देना आरंभ किया वो तो नहीं होगा नहीं। तो क्या हुआ की प्रारंभ कर्म को छोड़ तो कर तो ऐसा गीता कहती है ना ज्ञान आग्नि सर्व कर्मार्थ भस्म सात कुर्ते हैं और वो देवी भागवत में है ना भुगतम शीते कर्म कल फोटी रफी अवश्य में भुगतम सुबह शुभम तो यहाँ पर है की बिना भोगे करोड़ों क्या ना कल्प कि सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी कर्म बिना भोगे नष्ट नहीं।, नहीं होता है तो गीता कहती है कि ज्ञान अग्नि से सभी कर्म नष्ट होते हैं तो विरोध प्रतीत होता है ना तो शास्त्रों में विरोध होता नहीं है जो विरोधा वास प्रतीत होता है इसका पर्याय क्या है ज्ञान की प्रारम्भ इतर सर्वकर्माणी गीता के श्लोक का अर्थ कर लिया जाए ये तो प्रारंभतर सभी कर्म नष्ट होते हैं तो जो विरोध प्रतीत हो रहा था वह नहीं होता है तो देवी भागवत का प्यार्थ हो जाएगा कि प्रारब्ध कर में जो है ना और, नहीं, नहीं देवी भागवत होगा प्रारब्ध कर में अवश्य भोगना दो दो दो है।, दो दो दो है है ना और सैकड़ों करोड़ों सैकड़ों को करोड़ों कंठ बीत जाने पर भी प्रारब्ध करो बिना भोगे नष्ट ये मतलब हुआ और सर्वकर्माणी गीता में क्या कहेंगे प्रारब्धन सर्वकर्माणी तो दोनों की संगति हो जाती है दोनों की संगति इस प्रकार हो जाती है यत एव क्योंकि ऐसा है अतः इसलिए क्योंकि ऐसा है इसलिए देखेंगे न ही ज्ञाने सदृश पवित्रम इध्योग न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इध्यू की ज्ञान ही करते क्योंकि इह न विद्यते पवित्र करते इस लोक में क्योंकि इस लोक में ज्ञान के, के समान पवित्र को कोई वस्तु नहीं है ज्ञान के समान पवित्र कोई वस्तु हाँ पवित्रकारष्यकार ने किया है पवित्र करने वाला ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई वस्तु तो सबसे अधिक पवित्र करने वाली कौन सी वस्तु है हाँ सबसे अधिक पवित्र करने वाली सबसे अधिक शुद्धि करने वाली वस्तु कौन है ज्ञान है अब क्या है की हाथ में कोई दूषण लग गया आपने पानी से धो लिया कुछ देरवार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 और जब तक ये जन्म है तब तक अविद्या उसके नहीं, वे नहीं है तो सबसे ज्यादा पवित्र कौन करता है ज्ञान कौन करता है तभी यह ना गीता गंगोदम पीतवा जन्म नीति हाँ ये है अब देखना तो यहाँ पर इतना लगाइए भाग के न ना ही ही कर सकते क्यूँकी ज्ञान सदिशम सदृशम कर पवित्रम पाव़नम, पाव़नम कर्थ पावनम पावनम करता है पावन करने वाला यहाँ पावनम करम तो शुद्धि को करने वाला ए, करने वाला ज्ञान के समान है इस लोक में या इस संसार में ज्ञान के समान शुद्ध करने वाली कोई वस्तु ही कर्म में पहले कर लेना ही, ही, इहा, ही इहा। क्योंकि इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं है अच्छा ये देखेंगे आपको का कारण नहीं को एक में जोड़ा है क्या हम अलग अलग आज बता रहे हैं ना कल कलिया दिलाना हमको पे अब देखो देखेंगे आगे तत्व संसिधा कालेन आत्मनी विनति इसको देखेंगे कालेन योग संसिद्ध स्वयं आत्मनी तद विन्दी कालेन योग संसिद्ध स्वयं तत्विन्नति कालेन का अर्थ करते समय से कालेन का क्या है समय से ज्ञान जो है ना समय से ही प्राप्त होता है ना कैसे प्राप्त होता है प्रयास करने वाले को भी समय से प्राप्त होता है तत्काल कुछ <laughs> नहीं होता है खेत में बीज बोध या तुरंत फल हो जाएंगे क्या <laughs> समय लगता है ना वो तो कालेन करते समय से भाषण में आया है कालेन बहता दीर्घ काल भाष्य काल बताया है ना हाँ कालीन अर्थ है समय से योगेन संसिद्धा है कि योग के द्वारा शुद्ध अंताकरण वाला होकर योग के द्वारा शुद्ध अंताकरण वाला होकर योग से भाष्यकार ने कर्म योग और समाधि योग दोनों लिया है कि योग के द्वारा शुद्ध अंताकरण वाला होकर शुद्ध अंताकरण वाला होकर मुमुक्शु स्वयं मुमुक्शु मतलब समय से शुद्ध अंताकरण वाला होकर मुमुक्शु स्वयं त्मनि तत्व आत्मनि का से आत्मविश्वय तत्कार से ज्ञान आत्म ज्ञान को प्राप्त करता है आत्मविषय ज्ञान को प्राप्त करता है समय से योग के द्वारा शुद्ध अंतरण वाला होकर मू स्वयं आत्मनि तत्वी आत्मविस्वक ज्ञान को प्राप्त करता है आत्मविस्व ज्ञान को मतमा के ज्ञान को प्राप्त करता है समय से प्राप्त करेगा और कैसे योग के द्वारा शुद्ध अंताकरण वाला होकर ठीक है शुद्ध अंताकरण वाला जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा स्वयं प्राप्त करता है भाष्य देखे लग दे देखें लगे अन में भाषम देखेंगे लेना ज्ञानम स्वयं योग योग का अर्थ किया है योगेन संसिधा तृतीय समाप है तृतीया तत्पुरुष योग संसिद्धा का क्या अर्थ है योगे न संसिद्धा योग के द्वारा संसिधा का संस्कृत का क्या अर्थ हुआ आप इसमें इसमें मतलब शुद्ध अंताकरण वाला होकर मैंने अर्थ किया है ना शुद्ध अंताकरण वाला होकर अब इसी का तात्पर्य भाष्यकार ने बताया है योग्यता मापन्ना की योग्यता को प्राप्त होकर योग्यता से देखो तो योग के द्वारा योग्यता को प्राप्त होकर के ज्ञान प्राप्ति की योग्यता किससे आती है योग के द्वारा और योगेन का अर्थ भाष्यकार करते हैं कर्म योगेन चाहे समाधि योगेन कर्म योग और समाधि योग से तो कर्म योग का अर्थ हुआ यहाँ कर्मानुष्ठान से कर्म योगेन क्या हुआ मतलब नित्य कर्म या शास्त्र विधि निष्काम कर्म जो हुए है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 कर्म योगे समाधि कर्म योग और समाधि योग के द्वारा शुद्ध अंताकरण वाला होकर अर्थात योग्यता को प्राप्त होकर को प्राप्त करके मुक्तु महता कालीन महता विशेषण कालीन का भाष्यकार ने लगाया है की दीर्घ काल से दीर्घ तो समय लगता है किसी काम में उबना नहीं चाहिए की दीर्घ का मतलब दीर्घ काल से आत्मनिक आत्म से और तट था ना पहले उसके साथ आत्मनिय तथ्य आत्मृष्ट ज्ञान को तब से लेना ज्ञान हम विन्नति करके जगत प्राप्त करता है तो सबसे पवित्र वस्तु कौन है ज्ञान अब देखो भाष्यकार औणिका लिखते हैं ये ज्ञान प्राप्ति जिस उपाय से निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्ति होती है या जिसके द्वारा एन जिसके द्वारा निश्चित रूप से ज्ञान की प्राप्ति होती है सह उपाय या उपदृष्ट उपाय कहा जाता है जिस उपाय के द्वारा निश्चित रूप से ज्ञान की प्राप्ति होती है वह उपाय कहा जाता है अथवा तो उस उपाय का उपदेश किया जाता है देखो श्रद्धा ज्ञान संयतेन्द्रियाम शांति देखिए श्रद्धावान ल्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब् पराम शांतिम अतिर्रेरणा अधिगछती श्रद्धावान ज्ञानम लगते श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है श्रद्धावान का क्या है? श्रद्धालु मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है लगाइए श्लोक श्रद्धावान तत्पर संयतेन्द्रिया ज्ञानम लगते हम्मावान तत्पर लभते श्रद्धावान तत्पर और संयतेन्द्रिय मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है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 है? ऐसा जैसे है तो देखो भाष्यकार लिखते हैं मतलब ज्ञान को कौन प्राप्त करता है श्रद्धालु तो यह तो श्रद्धावान स्रद्ध, तो होना तो प्रथम लक्षण है तो नहीं तब तो कोई होना ही नहीं है तब तो कुछ होना ही नहीं है अंदर श्रद्धा एक मन का भाव है भाष्यकार आगे बताते हैं वो भाव नहीं है तो कुछ नहीं होना है चाहे पढ़ लिख बोध शब्द शास्त्र में निष्णात हो जाए खूब शास्त्र ज्ञान हो जाए तो कुछ नहीं होगा हम्म है हाँ हाँ महाभारत में आया है ना क्या मूर्ख बताया ऐसे लोगों को महाभारत में सर्वे बेसन्ना मूर्ख शास्त्र चिंतकों को भी उसने मूर्ख बताया महाभारत कार्यालय का क्या बताया शास्त्र चूडाम व्याख्या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 तत्पर रहने वाला अच्छी प्रकार लगा रहने वाला ये तत्पर रहा है इसमें मंद प्रश्न है तो भी क्या होगा ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा तो ज्ञान प्राप्ति के उपाय गुरु की सेवा आदि में अच्छी प्रकार टीकाकारों ने अभियुक्ता किया है कि आशक्ति युक्ता सन आशक्ति सहित होकर के सही हाँ मतलब प्रेम पूर्व मतलब प्रीति पूर्वक प्रीतिपूर्वक करने ज्ञान प्राप्ति के उपाय गुरु की सेवा आदि में प्रीति पूर्वक लगा रहने वाला प्रीति पूर्वक करने वाला ऐसा अब देखेंगे अब देखो यदि कोई श्रद्धालु है और गुरु की सेवा में तत्परता से लगा है और फिर भी यदि जितेंद्रीय नहीं है तो नहीं होगा तो अभी बताते हैं श्रद्धावान तत्परा श्रद्धालु तथा गुरु की सेवा में तत्पर होने पर भी अजित इन्द्रिया से आप यदि कोई अजित इंद्रिय है श्रद्धालु और तत्पर होने पर भी यदि अजित है अथा इसलिए कहते हैं संयतेंद्री तो संयतेंद्री का क्या होगा जिते इंद्रिया इंद्रिया बस होनी चाहिए अब देखेंगे संयतेंद्री है ना यहाँ देखेंगे संयतानी संयता इंद्रियानी इंद्रियानीणी इंद्रियानी लिखा है ना संयतानी संयता इंद्रियाणी संयुतिया संयत अर्थ होता है क्या जीती हुई इसका संयता जीती हुई अर्थात विषयों से निवृत इंद्रिया है जिसकी विषयों से निवृत्त इंद्रिया है उसे कहते हैं संयेंद्री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 किसी में इससे तुम्हारा कल्याण होगा और होता रहा उसने सोचा जब राम नाम में ही ये महिमा है तो उस, उसको खाड़ करके अपने प्रेम राम नाम ले लिया उसका सब जो शांति थी वो भंग हो गई हो गई तो तो भाई महापुरुष के वचनों में विश्वास नहीं है तो वो जो महापुरुष के वचन थे उसके कारण वो जो है वहाँ पर काम तब हो रहा था और जब महापुरुष के वचनों में विश्वास नहीं हुआ तो वही काम बंद हो गया तो श्रद्धा बहुत काम करती है अब देखेंगे या एवं बूटा श्रद्धावान जो ऐसा श्रद्धालु तत्पर या एवं बूटा श्रद्धावान तत्पर क्या संकेद्रिया जो ऐसा श्रद्धालु तत्पर और जितेंद्रीय है तो अवश्यम ज्ञान हम लगते वह अवश्य ज्ञान को प्राप्त करता है वह जो ऐसा श्रद्धा श्रद्धावान तत्पर क्या संकेद्रिया जो ऐसा श्रद्धालु तत्पर और जितेंद्रीय है वह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 करना इनको भी है क्योंकि भगवान की आज्ञा है लेकिन ये बाह उपाय है बाह क्यों है क्योंकि कपटी मनुष्य भी ऐसा कर सकता है करता ही है कपटी मनुष्य भी लंबी क्या है उसमें क्या है ना प्रश्न भी करेगा खूब दिखाने के लिए लोग जाने रखते हैं लेकिन ये वैसा तो किसको मूर्ख बना रहा है भगवान को मूर्ख बना सकता है क्या विचार होगा ही नहीं तो जब तक क्या है की जब ये ये क्या है कि श्रद्धा में तो ये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 प्रणिपात आती किन्णिपात और परिप्रथ में बाय उपाय है कैसे उपाय है अब देखना और अनेकांतिका अनैकांतिका अच्छा वो बाय उपाय है तथा अनिश्चित उपाय भी है कैसे उपाय बाय उपाय है अनेकांतिका अपी तथा निश्चित उपाय भी है निश्चित उपाय भी है नहीं निश्चित उपाय है अपीग अन्य बाद में बताते है क्योंकि क्योंकि कपट रखने वाले मनुष्य के द्वारा भी संभव है अभी यहाँ ले आना मायावी का त्यार्थ होता है कपटी कपट रखने वाला क्योंकि कपट रखने वाले मनुष्य के द्वारा भी संभव होते है, भाई हैं।, भाई हैं प्रणाम वगैरह सम्भव हो सकता तो ये एक उपाय नहीं हुए किंतु तो प्रणाम आदि वायुवाय हैं क्योंकि कपट रखने वाले के द्वारा भी संभव होते हैं मायावीवादी या मायावीवादी सम्भवाद अपि कपट रखने वाले के द्वारा भी संभव होते है न तो तब श्रद्धा वादो तू श्रद्धा वादो तो ऐसा लगाना किंतु श्रद्धा वस्तु है श्रद्धा वस्तु का होता है श्रद्धालु किंतु किन्तु ऐसा क्या कहूँ इसको मैं किंतु श्रद्धालु का आदि उपायों में क्या कहूँ मैं किंतु श्रद्धालु का आदि उपायों में कपट नहीं हो सकता है हाँ मतलब श्रद्धालुता आदि उपायों में या श्रद्धा क्या कहें श्रद्धा वाले हाँ किंतु श्रद्धा श्रद्धा उपाय है ना श्रद्धा वत्व का श्रद्धा कर सकते हैं, किंतु श्रद्धा आदि उपायों में वह नहीं हो सकता है क्या मायावित्व क्या कपट तथ से लेना मायावित्व यहाँ एक भाग का जो है ना के परामर्श होगा मायावित्व का किंतु श्रद्धा आदि उपायों में मायावित्व संभव नहीं हो सकता है या कपट संभव नहीं हो सकता वो तो कपट से श्रद्धा नहीं बन सकती है अंदर वो अंदर का भाव है इसी इसलिए एकांतता ज्ञान लब्धी उपाय इसी गर्थ इसलिए जो ये कुछ जोड़ेंगे है इसलिए श्रद्धा तत्पर और संयुक्त ये निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्ति के उपाय है इसी कर्थ इसलिए ये निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्ति के उपाय मतलब यह मतलब भगवान के द्वारा कहा गया निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्ति का उपाय है अब देखेंगे पुनः किम किम पुनः ज्ञान लाभार्थ की पुनः ज्ञान लाभ से क्या होगा ज्ञान ज्ञान ज्ञान की लाभ से क्या होगा ज्ञान से पुना क्या होगा हो। हो ये कहते हैं तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो ज्ञान प्राप्त से क्या होगा श्लोक में देखेंगे ज्ञानम लब्धवा पराम शांति अचीर्ण आदिगछ ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञानम लब्धवा अचीर्ण ज्ञान को प्राप्त करके शीघ्र परम शांति को प्राप्त करता है ज्ञान को प्राप्त करके शीघ्र परा शांति को प्राप्त करता है आतंक शांति को प्राप्त करता है ऐसी जो शांति को पराशांति कहते हैं जिसके बाद अशांति कभी ना हो जिस अर्थ मोक्ष है तो अचिव री मोक्ष हो जाता है शरीर देते ही मोक्ष की प्राप्ति होती है अब देखेंगे ज्ञानम लब्वा पराम कर से मोक्ष, मोक्ष नाम वाली शांतिम कर उप्रतिम मोक्ष नाम वाली उप्रति को अचिवर्ण करम शीघ्र ही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 सभी शास्त्र न्याय का युक्ति सभी शास्त्र और युक्तियों से सिद्ध सुनिश्चित विषय है सुनिश्चित अर्थ है क्या कौन सा सुनिश्चित अर्थ है ये सम्यक दर्शन से क्षिप्रमोक्षता है अत्र संशय न कर इस विषय में संशय जो भगवान ने कहा ना इस श्रद्धा से श्रद्धालु तत्पर और मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है कोई इसमें भगवान के बच्चनों में संशय करने लगे श्रद्धालु कैसे हो जाएगा हम बिना श्रद्धा भी कर लेने काम तत्पर को कैसे होगा बिना तत्पर रहते ही हो जाएगा बिना तत्पर रहते हो सकता है भगवान के बच्चनों पर ही संशय करने लगे मतलब तो ऐसे होते हैं इतना भगवान कहने पर भी ऐसे क्या होता है नई कुछ नहीं होगा हम तत्पर ना होने पर भी सैटेंद्रीय ना होने पर भी भ्रमण न होने पर भी हो सकता है लेकिन तो इसलिए संदेह करने लगे जो तो हर तरह के मनुष्य है अच्छा भगवान सब जानते हैं कि संसार में हर तरह के लोग इसलिए उनको अलग से बोल देते हैं सभी बोला ना संशय आत्मा बिन्स्पति भी बोल दिया भगवान ने ये भी कह दिया है भगवान ने अब ये देखेंगे इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए भी क्योंकि संशय सबसे बड़ा पापी है संशय सबसे बड़ा पापिष्ट सबसे बड़ा पापी कौन है शुरुण। शुरुण। कथम कैसे उच्च कहा जाता है भगवान के वचनों पर विश्वास न करना गुरु के बचनों में विश्वास न करना ये सब भिन्न स्थिति पर आया है हो जाएगा ही है कितना दो बजे है आपका लेट हो जाती हो चलो देखो एक दो मिनट मिनटी संचयात्म अश्रद्धान अज्ञा क्या संशयात्मा विनश्य और आत्म कभी दो बार भी आ जाता है बीच लक्ष्मण राम लक्ष्मण राम कभी रामा लक्ष्मण ऐसा एक बार भी बीचा लगाते हैं राम लक्ष्मण क्या अज्ञा क्या आश्रदाना क्या अज्ञा का क्या है अज्ञानी मतलब आत्मज्ञान से रहित आत्मज्ञान से रहित श्रद्धा ना रखने वाला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 क्या अज्ञा का क्या अर्थ है अनात्मज्ञा की आत्म जानते रहता आत्मा को न जानने वाला अस्रद्धा करते श्रद्धा न करने वाला और संशयात्मा विनष्ट हो जाता है संशयात्मा करते संशय करने वाला होता है इसमें संशय भगवान के वजनों में अब देखेंगे अज्ञा श्रद्धान यद्यपि विनष्टता भाग्यकार कहते हैं यद्यपि अज्ञानी और अश्रद्धालु विनष्ट होते हैं यद्यपि आज्� अज्ञानी और आश्रद होते हैं तथा तथा तथापि तथा तथा निन फिर भी वैसे विनष्ट नहीं होते हैं जैसे संशयात्मा विनष्ट होता है तो सबसे ज्यादा दुर्गति किसकी हाँ सबसे ज्यादा दुर्गति किसकी है संशया हाँ अच्छा तो अज्ञानी का तो पतन होता ही है हैं? हाँ देखेंगे अज्ञानी और कहा गया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 और उसके अनुरूप आचरण करना हमारा धर्म है ओम पूर्णम पोनाथ पोणम दक्षते